कवितावली लंका कांड तुलसी नी बीसूस हो लागत कहत हो मैं तेरी सी चढ़ मढ़ गृढ़ कोटके कंगूरे को धका दे है ढे ढे हैं ढेरन की ढेरी सी नाथ साथ के हमारी लंका हैं तो है के स्वामी स्वामी के लाई तो रहेगी सी। स्वामी श्री बल पर बाल पुत्र अंगद उस रावण को कुछ नहीं समझते और कड़ी कड़ी बातें कहते हैं कि आज शिव जी की दी हुई संपत्ति नष्ट होती दिखाई देती है इससे दे तुम क्रोधित क्यों होते हो मैं तो तुम्हारे हित की ही बात कहता हूँ हे रावण सुनो हमारे स्वामी के साथ के बंदर जब गढ़ के मकानों पर और कोट के सुदृढ़ कंगूरों पर चढ़ जाएंगे और क्रोधित होकर जरा भी धक्का देंगे तो सब ढेलों की ढेरी के समान ढह जाएंगे और उन्होंने लंका में हाथ डाला तो वह हथेली के समान सपाट चौपट हो जाएगी दूषण विराध कर तेसरा कबंध बधे का बेधे कौतुकु है कालिको एक ही विशेष बस भयो बीर बाोसो तोहु है विदित बहु तुलसी कहते हित मान तो नने कुंग नेरो कहा जय है फल पई है तू कुो वीर करके सरी कुठार पानी मालिहारी तेरी कहाँ चली बिड़तो से गने खालिको देखो उन्होंने दूषण विराध खर त्रिशरा और कबंध को मारा बड़े विशाल ताड़ों का भी एक ही बाण से छेदन किया ये सब उनके कल के ही कौतुक हैं जिस महाबलशाली बाली का बल तुझे भी विदित है वह बांका भीर भी उनके एक ही बाण के अधीन हो गया हम तेरे हित की बात कहते हैं परंतु तू जरा भी भय नहीं मानता सो मेरा क्या जाएगा तू ही अपनी कुचाल का फल पावेगा जो वीर रूपी गजराजों के लिए सिंह के समान है उन कुठार पाड़ी परसुराम जी ने भी जिनसे हार मान ली अरे नीच उनके सामने तेरी क्या चल सकती है तेरे जैसों को पासंग के बराबर भी कौन गिनता है तो सो कहो दस कंधर रे रघुनाथ विरोध न कीजिए बोरे बाल बली खरदूसन और अनेक गिरे जय जय भीत में दौरे ऐसी हाल भई तु न सुख राम के सके तुलसी अरे मैं तुझसे कहता हूँ तू भूल कर भी रघुनाथ जी से विरोध न करना महाबली बाली और खरदूसनाद जो वीर दीवार पर दौड़े वे ही गिर पड़े तेरी भी ऐसी ही दशा होने वाली है नहीं तो यदि सुख चाहता है तो जानकी जी को लेकर मिल अरे श्री रामचंद्र के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव भी रक्षा नहीं कर सकते चरनाथ महारघुनाथ के सेवक को जनु हो, हो। बलवान है स्वान्नी तुलाज तो नजावत सोहो बेस भुजा दस न नडरों प्रभु आज सुभंगत जो हों खेत में के हरि जो गजराज दलों दल को बाल कुतों तू निशाचरों का महाराज है और मैं रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का सेवक हूँ अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है तुमको मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती यदि मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारी बीसों भुजाओं और दसों सिरों को उतार देता जैसे सिंह गजराज का दलहन करता है वैसे ही यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारी सेना का दलन करूं, तभी तुम मुझे बाली का बालक जानना कौशल राज के काज हों आज त्रिकूट ले बारिध बोरऊ महाभुज दंड दंड कटाह चपेटन की चोट चटाक दे फोरू आशभंगत जौन डरो सब मेज सभा बालिक बालक जो तुलसी दसहो मुख केरन में रद तो रौशल राशि रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज मैं त्रिकूट पर्वत को सिर पर लंका बसी हुई है उखाड़ कर समुद्र में डुबा दे सकता हूँ लंका तो क्या सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुत दंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ दे सकता हूँ यदि मैं आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारे सब सभा को मसल कर लोहू में शान देता मैं यदि बालिका बालक हूँ तो रणभूमि में तुम्हारे दसो मुह के दांतों को तोड़ डालूंगा अति को प्यो है प्योह पाऊ सब न संकित सोरुमचाम तम के घन प्रचारिके हार निसाचर हार निशाचर सैनुपचाम नटर पगु ते गुहो सुमनो महिसंग बिर चिचा तुलसी सब सूर सराहत है जग में बल साल बाल बचाओ तब अंगद जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो सभा में पांव रोप दिया इससे समस्त लंका सशंकित हो गई और उसमें सब और शोर मच गया नेक जैसे वीर तमक और ललकार कर उठे और हार कर बैठ गए सारी राक्षसी सेना भी पच मरी परंतु पहल न टला वह सुमेर पर्वत से भी भारी हो गया मानो उसे ब्रह्मा ने बाल पुत्र अंगर ही है रो प्यो पाओ पै जके विचार रघुबीर बलु भट समु है तजो धीर धरनी धरनी धर, धर धस्क धराधट धीर धार सरकत है महाबली बाल के दबत भूमि तुलसी उछल को आजो सोई काम पै करे जो कसक है अंगद जी ने श्री रामचंद्र जी के बल को विचार कर प्रणपूर्वक पैर रोपा वीरगण जूट कर उसे उठाने लगे परंतु वह टस से मस नहीं होता पृथ्वी तक ने धैर्य छोड़ दिया जो धैर्य के लिए प्रसिद्ध है पर्वत धसकने लगे परम धैर्यवान शेष जी भी उनका भार नहीं सह सके बाली के पुत्र महाबली अंगद जी के दबाने से पृथ्वी कांप गई समुद्र उछल पड़ा और मेरु पर्वत फटने लगा कमर के कठोर पीठ में जो मंद्राचल का घट्टा पड़ा है वही काम आया अर्थात उससे वेदना कम हुई तो भी भार के कारण कलेजा तो कसतने ही लगी रावण और मंदोदरी झूलना कनक गिर सिंह चढ़ देखिंदोदरी परम भीता सहस मत गजराज रन के सरी पर सुधर गर बुजे ही देख भीता दास तुलसी समर सुर कौशल धनी धीता यही सुवर्णगिरि के शिखर पर चढ़कर बाररी सेना को देखने पर मंदोदरी अत्यंत भयभीत होकर कहने लगी सहस्रबाहूपी मत गजराज के लिए रण में केसरी के समान परशुराम जी का गर्म गर्भ जिनको देखकर जाता रहा वे श्री रामचंद्र जी रणभूमि में बड़े ही प्रबल हैं देखो उन्होंने खेल ही में बलशाली वाली को जीत लिया एकंत तुम दातों में तिनका दबाकर मैं श्री रामचंद्र जी के शरण हूँ ऐसा कहते हुए अब भी को ले जाकर सौंप दो रे नीचमारी चुबिचलाई हत भंज शिव चाप सुख सबई दीन हो नहीं तो न जो कहौं कंत दिमुख बाल फल को हो देश सी स गये तब ही जब ईस के ईस सो हो। अरे नीच जिसने मरीच को विचलित कर अर्थात बिना फल के बाण से समुद्र के पार फेंक कर ताड़का को मार डाला शिव जी के धनुष को तोड़कर सबको सुख दिया और फिर चौदह हजार राक्षसों सहित खर दूषण को यम भेज दिया उसे तूने तब भी नहीं पहचाना हे स्वामिन मैं जो सलाह देती हूँ सो सुनो भगवान से विमुख होकर भला बाली ने भी कौन फल पाया तुम्हारे बीसों बाहू और दसों सिर तो तभी नष्ट हो गए जब तुमने शिवजी के स्वामी से वैर किया